नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ कानूनी सलाह इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसके अंतर्गत हम लोग किसी लॉयर को बुलाते हैं और लॉयर से बात करते हैं अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बात करते हैं तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है राखी सूरी जी जो इंडोर से बिलोंग करती हैं और बहुत समय से अपना जो है विशेष सेवा इंश्योरेंस क्लेम के बारे में लोगों को सलाह देती हैं और उस विषय को लेकर काम भी करती हैं तो हमारे साथ राखी सूरी जी हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है कानूनी सलाह इस कार्यक्रम में धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ रेडियो मधुबन में इनवाइट किया थैंक यू सो मच राखी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको जब हमने देखा और आपने बताया कि मैं लॉयर हूँ और ख़ास इंश्योरेंस फील्ड में काम कर रही हूँ एक्सीडेंट हो भी जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उन लोग कैसे अपने इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपने बताया कि मैं काम करती हूँ तो हमें अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि पहले तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं क्योंकि हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं वो आपके बारे में नहीं जानते तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं राखी सूरी इंदौर से बिलोंग करती हूँ और पिछले पंद्रह सालों से इंश्योरेंस uh, कंपनीज के बेहाफ में मैं पैनल एडवोकेट हूँ प्रैक्टिस करती हूँ इंडिपेंडेंटली और uh, मैं चाहती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस रहे एक्सीडेंट के बारे में कम से कम एक्सीडेंट हो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में पता हो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो तो इसके लिए मैं uh, चाहती हूँ कि सभी को इसकी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कितने समय से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं मैं पंद्रह सालों से कर रही हूँ अच्छा चलिए <laughs> बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूंगा कि अपने परिवार के बारे में बताइए मेरा इंदौर में ही परिवार है और मेरा जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ग्वालियर के हैं और इंदौर में मेरे पास ज्वाइंट फैमिली है अच्छा। और हम सब बहुत ही सब बहुत अच्छे हैं बहुत सहयोग देते <laughs> हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको अच्छा लगता है कि मैं एक, एक लॉयर के रूप में भी काम करती हूं और यहां माउंट अबू में भी ब्रह्म से जुड़ी हूँ तो मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग बात ही कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेमिंग के बारे में जब बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है लोगों को नहीं पता चल जाता और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एजेंट्स वगैरह कुछ बता देते हैं हम कर लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बना लेते हैं लेकिन बाद में वो चीज़ें उस ढंग से नहीं होती जिस तरह से शुरुआत में हमें बताया जाता है तो मैं चाहूँगा कि एक्चुअली में इंश्योरेंस क्लेम क्या है इसके बारे में बताइए देखिए हम सबके पास इंश्योरेंस हमारे व्हीकल का ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस होने से यदि हम हमारी गाड़ी से कभी एक्सीडेंट हो जाता है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लाइबिलिटी हम इंश्योरेंस कंपनीज़ पर डाल सकते हैं और उनसे कंपनसेशन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पॉलिसीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और साथ ही हमारे पास लाइसेंस तो ज़रूर होना चाहिए हम जो भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हमारे पास लाइसेंस तो ज़रूर होना चाहिए यदि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस हमें मिलता है और यदि हम कार चलाते हैं तो एल का मिलता है और यदि आप कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं जैसे कि आप बस ड्राइव करते हैं या ट्रक ड्राइव करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस जरूर होना चाहिए और यदि आप उस गाड़ी के ऑनर हैं लाइक ट्रक के या बस के ओनर हैं तो आप जरूर कन्फर्म कर ली कि आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं वैलिड और अफेक्टिव लाइसेंस है कि नहीं ये जरूर हमें कंफर्म कर लेना चाहिए ये ओनर की लाइबिलिटी है कि उसे ऐसा करना चाहिए और लाइसेंस के बिना फिर हम यदि आगे कंपेंसेशन भी कर लेते हैं तो हमें नहीं मिलता है या कोई थर्ड पार्टी हमारे अगेंस्ट में क्लेम केस लगाती है तो हमारे ऊपर ही लाइबिलिटी आएगी यदि हमारे पास लाइसेंस नहीं है इंश्योरेंस है लेकिन लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन आपके बिहाफ़ में नहीं देगी थर्ड पार्टी को तो इसलिए हमेशा सबसे पहले लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और अपनी गाड़ी भी आप उसी व्यक्ति को दें जिसके पास लाइसेंस है वैलिड एंड अफेक्टिव लाइसेंस है तभी आप गाड़ी चलाने के लिए ज़रूर दीजिए और यदि आप कमर्शियल वाइक व्हीकल है हैवी व्हीकल है तो उसका परमिट और फिटनेस होना भी बहुत ज़रूरी है परमिट फिटनेस के बिना भी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन नहीं देती है तो एक ओनर की और ड्राइवर की एक लाइबिलिटी होती है कि वो हर तरह की आ, रूल्स एंड रेगुलेशन्स को वो फॉलो करें hmm. हमारा एक दायित्व है एक नागरिक हैं हम और हम यदि इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम भी लेते हैं और वहाँ प्रीमियम भरते हैं तो हमें इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम लोग कोई व्हीकल ख़रीदते हैं गाड़ी खरीदते हैं तो साथ में हमारा लाइसेंस भी होना चाहिए उसके पूरे कागजात आपके पास हो और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आपको देखना है और साथ ही साथ जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो साथ में लाइसेंस रखे ही आपको गाड़ी ड्राइव करना है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनी की जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उन चीज़ों को क्या देखना चाहिए क्या करना चाहिए उस समय हमें किस तरह की बातें उनके साथ करनी चाहिए ताकि वो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो जी जब हम पॉलिसी लें तो हम कंफर्म कर लें कि हमें कौन कौन सी हमारी हमें किस तरह का प्रीमियम हम भर रहे हैं थर्ड पार्टी प्रीमियम भी भरते हैं तो हम ओडी क्लेम भी भरते हैं कि यदि हमारी गाड़ी कभी डैमेज हो जाती है तो हम गाड़ी के लिए भी ओडी क्लेम क्लेम कर सकें और साथ ही उसमें पर्सनल uh, एक्सीडेंट भी कवर्ड होता है कि यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं और भी जो प्रीमियम है आ, हम सभी भरना सही रहेगा कि और अब कंपनी से हम कंफर्म कर लें क्योंकि पॉलिसीज चेंज भी होती हैं नई पॉलिसीज आ पैकेजेज़ भी आते हैं तो हमें इस पूरी जानकारी एजेंट से लेनी चाहिए और कंफर्म कर लेना चाहिए जब पॉलिसी हमारे हाथ में आए तो उसमें लिखा होता है कि हमने किस किस के लिए प्रीमियम भरा है हुँ, तो हुँ, वो ज़रूर हमें एक सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हमने इस इस पॉइंट में प्रीमियम भरा है और फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है <laughs> <laughs> अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है करते हैं पॉलिसी वगैरह ले ली है सब कुछ है लेकिन फिर भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा यदि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है ना? एक तो है कि हमारा एक्सीडेंट हो हु गया और दूसरा है कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो भी हमारा कर्तव्य है कि यदि हमारी गाड़ी से गलती से हो गया वैसे तो हमें सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए यदि हो गया है हमारी बड़ी गाड़ी है और छोटी वाला सामने आ गया तो हमारे ऊपर ही आने वाली है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उसको हम प्रॉपर पहले तो पहुँचाएँ स्टेशन जो भी हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ और अपनी लाइविलिटी को भी हमें समझना चाहिए अपने कर्तव्यों को भी निर्वाहन करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम वहाँ से छोड़ दें उस कंडीशन में सामने वाले जो भी डिसीज है तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि और पुलिस जो भी कार्रवाई करती है तो उस पर भी हमें पूरा फॉलो करना चाहिए कि उन्हें हमने पूरे पेपर्स दें कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस है परमिट है फिटनेस है पेपर्स भी हम उन्हें दें तो जो प्रोसीजर रहता है कोर्ट का वो हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए हम अच्छे नागरिक होने का अपना पूरा पूरा हमें कर्तव्य निर्वहन करना ही चाहिए और यदि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो तो भी आ, हमारे साथ यदि कोई है तो उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हो गया सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाए एम्बुलेंस बुला उसे प्रॉपर प्राथमिक उपचार कराएँ और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है सामने वाली तो उसका भी एक नंबर ज़रूर पढ़ लें लोकेशन को ध्यान रखें कि किस लोकेशन पर एक्सीडेंट हुआ है और फिर उस व्यक्ति को आप ले जाते हैं जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां पर भी एमएलसी होती है तो डॉक्टर को बताएं कि किस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है यदि आपको व्हीकल नंबर याद है वैसे तो व्हीकल नंबर नोट कर लेना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर बताएँ कि इस टाइप का व्हीकल है इस नंबर से हुआ है ताकि हॉस्पिटल भी पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता है ऐसे एक्सीडेंटल केसेस में तो प्राथमिक उपचार के साथ में हम पुलिस कार्रवाई भी ज़रूर करें ताकि वो आपके स्टेटमेंट पुलिस टाइम पर ले सके एफआईआर करने में हमें डिले नहीं करना चाहिए तुरंत कर लेना चाहिए और फिर आगे जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर रहता है जो पुलिस करती है चालान कोर्ट में पेश किया जाता है उसके बाद जो डिसीज है जिस इंजर्ड है वो उनके परिवार वाले चाहें तो क्लेम भी कर सकते हैं कोर्ट से वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी से भी डायरेक्ट हमें कर लेना चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी से क्योंकि वेबसाइट पर भी मिल जाता है कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस किस कंपनी में है और लाइसेंस है कि नई फिटनेस सब पेपर्स हमें आजकल वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाते हैं और पुलिस भी आ, जो है वो कलेक्ट कर लेती है ओनर से तो ओनर की भी ये लाइबिलिटी है कि वो सारे पेपर्स पुलिस को दे उनकी हेल्प करे और साथ ही जो जिनको इंजर्ड हो गए हैं उनको पुलिस को पूरा स्टेटमेंट देना चाहिए और हमें जो भी है वो सही बताना चाहिए कि यदि कोई अज्ञात वाहन भी है तो उसका भी अलग प्रोसीजर है कि हम यदि गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पाए तो उस प्रोसीजर को भी हम फॉलो कर सकते हैं और फिर टाइमली यदि हम पुलिस कार्रवाई करें तो अच्छा है और यदि हम क्लेम करते हैं कोर्ट में करते हैं तो कोर्ट भी हमें हमारे जो प्रॉपर उसकी प्रोसीजर रहता है कोर्ट का कि आपकी स्टेटमेंट लिए जाते हैं तो कोर्ट से भी आपको कम्पनसेशन मिल जाता है आपके जितने भी मेडिकल बिल्स हैं यदि आपको डिसेबिलिटी आई है तो उसके बेस पर भी कैलकुलेशन किया जाता है तो प्रॉपर एंड जस्ट आपको कोर्ट पूरा अमाउंट देती है कम्पेंशेसन मिल जाता है mm -hmm. तो इंश्योरेंस हमारे ही लिए है ना हमारे लिए ही कानून बनते हैं तो हमें उन कानून का को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए उनको उनकी इम्पॉर्टेंस को समझना चाहिए और हम सबको एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिए चलिए <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया राखी जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे है, हैं कानूनी सलाह इसके अंतर्गत जो बातें हम लोग बता रहे हैं जैसे कि मेडिक्लेम या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो पॉलिसी लेने के बाद उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उन चीज़ों को भी फॉलो करना है उस अनुसार आपका प्रीमियम भी भरा हुआ हो और साथ में जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किन चीज़ों को करना है वो आपको अभी हमने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सु हैं रीड मॉड वन सुनते रहो मस्कर रहो चौरासी पर काया का चक्कर पूरा हो गया लाडलो लो चौरासी पर काया का चक्कर पूरा हो गया लाडलो लो नष्ट मोहा स्मृति लभदा हो तो जाओ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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष कानूनी सलाह इस कार्यक्रम में और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेमिंग के बारे में बातें कर रहे हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाते हैं तो क्या करना है वो आपने देखा अब बात आती है जब रिफंड की बात होती है या जैसे कि हम लोग किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया है उससे रिफ़ंड मिलने में कभी कभी दिक्कतें आती है लेट हो जाता है या फिर पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं चाहूँगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद या कुछ हो जाता है तो कितने दिन में रिफ़ंड होना चाहिए कैसे होना चाहिए रिफ़ंड प्रोसेस क्या हो सकता है देखिए यदि हम मेडिक्लेम ले रहे हैं तो मेडिक्लेम के लिए हॉस्पिटलेशन होना बहुत ज़रूरी है और हमें तुरंत ही वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी को बता देना चाहिए और वैसे पंद्रह दिन के अंदर हमें इंश्योरेंस कंपनी में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है या जो भी आपका यदि कोई ट्रीटमेंट भी हुआ है हुँ, हुँ, तो भी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आप तुरंत कम अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और यदि आप कोर्ट से लेते हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाता है कोर्ट की प्रक्रिया में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि प्रॉपर नोटिस होते हैं कोर्ट से हर पार्टी को नोटिस होता है आपके स्टेटमेंट होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के स्टेटमेंट होते हैं और आर्ग्यूमेंट होते हैं तो जो इस प्रक्रिया में छः से आठ महीने तो लगते ही हैं और इसलिए यदि आप इस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो आजकल लोक अदालत भी आई है यदि आपके पास प्रॉपर पेपर्स हैं कोई भी वायलेशन नहीं है पॉलिसी का तो आप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं आजकल इंश्योरेंस कंपनी रेडी है कि यदि आपके पास प्रॉपर है केस क्लियर है तो वो आपको जस्ट एंड प्रॉपर कंपनसेशन कंप्रोमाइज़ करती हैं लोक अदालत आजकल हर दो महीने में नेशनल लोक अदालत हर हर जगह हो रही हैं तो उसमें यही है कि क्योंकि केसेस इतने पेंडिंग होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं कोर्ट्स में जजेस की भी कमी है तो इसीलिए लोक अदालत भी रखी गई हैं तो उससे आपका क्लेम बहुत जल्दी पास हो जाता है इवन आप एक महीने के अंदर भी अपना क्लेम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आजकल लोक अदालत भी आपको हेल्प करता है कई बार बहुत सारे केसेस हो जाते हैं पेंडिंग हो जाते हैं और समय लगता है तो इसमें लोक अदालत के द्वारा भी आप अपने इस केस को बहुत जल्दी निपटारा कर सकते हैं मैंने भर में भी आपका काम हो सकता है लेकिन यही है कि इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके पास अच्छी हो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो तो वो चीज़ें काम आती हैं और काम हो जाता है तो आइए एक और बात ऐसा आ जाता है कि जैसे कि पेपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कई बार चीज़ें जो हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बीच में आ जाती हैं कोर्ट में जाना है या फिर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो अलग अलग टाइप के पेपर्स हमें सबमिट करने के लिए कभी पूछा जाता है तो उस समय हमारी दिक्कत हो जाती है कि कुछ कुछ मेन कावदे हमारे पास या पॉलिसी होगा या फिर कुछ चीज़ें हमारे पास होगी बाकी चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो कैसे किया जाए ऐसे में किस किस टाइप के पेपर या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत देखिए वैसे तो चालान के साथ में ही जब कोर्ट में केस जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर जब होता है तो उसी में ही सारे पेपर सबमिट कर दिए जाते हैं और वो पुलिस ही कलेक्ट करती है ओनर अच्छा। से गाड़ी के ओनर से क्लेमेंट को कलेक्ट नहीं करना होता है और जब क्लेमेंट केस करता है तो उस चालान की जो कॉपी है सर्टिफाइड कॉपी अपने क्लेम के साथ में लगा देती है तो उस चालान के साथ में ही सभी डॉक्यूमेंट्स यदि हैं ओनर के पास तो वो वो सबमिट कर देता है क्लेम claim, क्लेमेंट और यदि ऐसा है कि क्लेमेंट को कम्पनसेशन तो मिलेगा ही बिल्कुल मिलेगा यदि इंश्योरेंस नहीं दिया तो यदि जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी के ओनर के पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो गाड़ी का ओनर आपको देगा तो कोर्ट उसके अगेंस्ट में कम्पेंसेशन कर सकती है अवार्ड डिक्लेयर कर सकती है इसी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है यदि ओनर की जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस नहीं है तो भी कम्पेंसेशन तो ज़रूर मिलेगा बट कौन देगा ओनर देगा ओनर और ड्राइवर देंगे तो इसीलिए हम सबको इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमें कंपेन्सेशन इतनी बड़ी अमाउंट ना देनी पड़े तो हमारे पास पॉलिसी और ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए तो क्लेमेंट को तो मिल ही मिलता ही है क्योंकि कोर्ट तो इसी है कि सबके साथ सबके साथ न्याय करे तो कोर्ट से तो मिल ही जाता है और क्लेमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं बस क्लेमेंट को अपने मेडिकल बिल्स देने हैं और उसे जो डिस्चार्ज कार्ड है हॉस्पिटल में कितने दिन वो भर्ती रहा कितना उसका मेडिकल का खर्चा आया है और कितने दिन वो रेस्ट किया उसकी इनकम पे कितना इफेक्ट पड़ा यदि उसको डिसेबिलिटी हुई है डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट के लिए बोला है तो उसको दो महीने तीन महीने उसको बेड रेस्ट पर रहना पड़ा तो दो तीन महीने की उसकी इनकम भी अफेक्ट हुई तो वो इनकम भी उसका भी ध्यान रखती है कोर्ट तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट देना होता है अपने इम्प्लॉय के बयान कराने होते हैं तो ये पेपर्स क्लेमेंट देता है अपनी साइड से बाकी जो पॉलिसी है फिटनेस है परमिट है लाइसेंस है वो तो चालान के साथ में ही कोर्ट में पेश हो जाता है यदि वो हैं तो, तो क्लेमेंट को सिर्फ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को पता चल रहा होगा कि इंश्योरेंस किस तरह से लिया जाता है रिफंड में कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं तो दो चीज़ें हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके तो सिर्फ अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं और जिनसे एक्सीडेंट हुआ है उनके सारी चीज़ें लगती हैं और वो आपको नहीं वो खुद ही प्रोवाइड करेंगे ऐसा तो ये अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस करते हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए कई बार पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि कंडीशन अप्लाइड्स uh, वाली बात आ जाती है तो वो चीज़ें बहुत बारीकी से लिखा जाता है तो उन सारी चीज़ों को कैसे हम लोग समझे और जाने और फिर पॉलिसी करें देखिए यहाँ पर हम थर्ड पार्टी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी नहीं होती हैं वो इंश्योरेंस हमारी सेफ्टी के लिए हैं ताकि कि किसी हमारी गाड़ी से कभी एक्सीडेंट हो जाता है या हमारा हो जाता है तो हमें उस पर क्लेम मिल जाता है तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पॉलिसी ली है तो वो आप ज़रूर कंफर्म कर लें इंश्योरेंस कंपनी से कि किस तरह की पॉलिसी है और आपने जो प्रीमियम भरा है है ना किस किस का आपने प्रीमियम भरा है वो भी आपको पता होना चाहिए और प्रीमियम ज़रूर भरना चाहिए सभी तरह का जो भी पैकेज पॉलिसीज़ रहती हैं वो पूरा हमको लेना चाहिए थर्ड पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बताते कुछ हैं और होता कुछ है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है कि थर्ड पार्टी क्लेम है कोई करता है तो कंपनी देगी ही देगी यदि हमने प्रीमियम भरा है तो हमें पॉलिसी संभाल के रखनी चाहिए पॉलिसी की जब भी उसकी एक्सपायरी डेट आए तो उससे दो दिन पहले ही हमें उसको रिनूअल ज़रूर करा देना चाहिए कभी भी बीच में गैप नहीं लाना चाहिए और जब भी आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो ओनर ड्राइवर की भी एक ड्यूटी है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को बताए कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी वो आ, पेपर सबमिट करे कि मेरी गाड़ी का प्रॉपर फिटनेस परमिट या लाइसेंस है नहीं, नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी एक ओनर के लिए ही तो काम कर रही है उसी के लिए प्रीमियम भरा है तो सब एक दूसरे की हेल्प के लिए हैं तो एक दूसरे को हमें सहयोग देना चाहिए अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए तो थर्ड पार्टी पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गलत कंपनी बताती है सब कुछ उसमें साफ सुथरा रहता है तो बस उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमने किस किस का प्रीमियम भरा है और वो हमें मिलता ही है यदि सब कुछ ठीक है तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं इंश्योरेंस क्लेम के बारे में हमने जाना आपसे और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग काफ़ी चीज़ें देखते हैं और एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमें जो है रूल एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही है और फिर किस तरह से हम लोग अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में आपने बताया कि हर पॉलिसीज़ का अपना जो है थर्ड पार्टी पेमेंट होता है इसलिए उसमें कोई आ, मुश्किल वाली बात नहीं लेकिन बाकायदा यही है कि हमें खुद को प्रीमियम अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए और किन चीज़ों के बारे हैं और उसका एक्सपायरी डेट भी देख के हमको जो है पहले से ही रिन्यूअल कर देना चाहिए तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप एडवोकेट है काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे तो एक हाथ एग्ज़ाम्पल जो क्लेम आपके पास करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ केस आया हो उसके बारे में देखिए जो केसेस आते हैं वे तो सही होते हैं बट कभी भी हमें किसी दूसरी गाड़ी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए नहीं, कभी कभी होता है कि अननोन व्हीकल के अगेंस्ट में भी हम केस तो करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद गाड़ी आ जाती है अब वो गाड़ी कहाँ से आई हमें नहीं समझ में आया वो किसी भी तरीके से आती हो लेकिन हमें सही क्लेम करना चाहिए क्योंकि आजकल हो रहा है कि फ्रॉड केसेस भी आ रहे हैं नहीं, नहीं। तो ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कोर्ट में हमारे पास भी आए हैं कि जो फ्रॉड दिख रहे थे मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं उस व्हीकल से नहीं हुआ जिस व्हीकल से जिस व्हीकल के अगेंस्ट में आपने क्लेम किया है उस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, नहीं। या आपका किसी और व्हीकल से हुआ होगा या किसी और वजह से आपको चोटें आई हैं और आपने कंपेंसेशन लेने के लिए गलत विकल्प को इन्वॉल्व कर दिया तो ये हम ना करें ये आजकल बहुत हो रहा है तो ये हमारा एक दायित्व है एक वैल्यू को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रीमियम भरते हैं वो भी पब्लिक का पैसा है तो वो एक सही व्यक्ति को हम दें तो अच्छा है गलत तरीके से वो पैसा ना जाए तो इस तरह के केसेस तो आते ही हैं कि जैसे कि किसी का कोई अपनी ही गाड़ी से गिर गया या पत्थर से टकरा गया और उसने किसी कार के विरुद्ध में केस कर दिया तो इस तरह का भी केस आया है या फिर वो सही विटनेस लेकर नहीं आया हमारे पास विटनेस ज़रूर होना चाहिए जब भी आपका एक्सीडेंट हो तो आप वहाँ आस के एरिए में आ, कौन है किसकी शॉप है किसी ने एक्सीडेंट देखा है तो उस व्यक्ति को ज़रूर हम लेकर आएँ क्योंकि कोर्ट भी विटनेस के बेस पर ही देती है सिर्फ आपके कहने से नहीं देगी कि एक्सीडेंट हुआ या चालान के बेस पे नहीं कहती हम प्रॉपर विटनेस जरूर लेकर आएँ तो इस उस एरिया पे जहां एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के लोगों से भी हम प्रॉपर उनसे बात करें कि जब समय आने पर वो ज़रूर उसके लिए विटनेस लाएँ क्योंकि विटनेस के के अभाव में भी कभी कंपनसेशन रिजेक्ट हो जाता है इहीं, वो इहीं। नहीं मिल पाता है और डिले एफआईआर कभी नहीं होनी चाहिए एफआईआर हम तुरंत करें वैसे तो हॉस्पिटल वाले कंफर्म तुरंत कॉल करते हैं तो पुलिस आ जाती है हॉस्पिटल में स्टेटमेंट ले लेती है जिसे हम रोजनामचा साना कहते हैं और फिर उसके बाद हम एफआईआर करते हैं तो एफ में डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि डिले है आपका सानहा ही नहीं बना कि स्टेटमेंट ही नहीं है और आपने दो महीने बाद एफआईआर की तो फिर वो डाउटफुल हो जाता है केस कि इसका मतलब आपने बाद में इन्वॉल्व किया है तो एफआईआर हमें तुरंत करना चाहिए जिस भी व्हीकल से हो अननोन से भी हुआ तो भी हमें अननोन व्हीकल का बताना चाहिए जो प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन हमें पुलिस में देनी चाहिए तो और सही बात पूरी बात जो है वो हमारे एफ़ में आ जानी चाहिए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ किस जगह पर हुआ गाड़ी नंबर यदि हो तो बहुत अच्छा है एफ आई आर में उससे हमारा आ, केस जो है वो सही स्ट्रांग हो जाता है तो हमें सीधे सीधे रास्ते अपना जो है वो रूल्स को <laughs> फॉलो करना चाहिए राखी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है और इंश्योरेंस किस तरह से क्लेम होता है कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है उन बातों पर हमने आज के इस शो में बातें की और आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा और मैं कहूँगा जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप सभी से यही कहूँगी कि पहली बार तो एक्सीडेंट हो ही नहीं हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है हमारे घर वाले भी हमारा इंतज़ार करते हैं हमारे लिए हमारी केयर करते हैं तो हमें बहुत ही आ, ड्राइविंग को एंजॉय करना चाहिए और अटेंशन के साथ करना चाहिए बहुत स्पीड में ना जाएं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करें अपना अपनी सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी लें कोई कैसे भी गाड़ी चला रहा है कोई रॉन्ग साइड से जा रहा है ऐसा नहीं कि उन्हें देख कर के हम भी इस तरह का रॉन्ग साइड में जाएं क्योंकि हमें देख हमें भी दूसरे देख रहे हैं mm -hmm. तो कम से कम हम जो है सही नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं और जब घर से निकले तो रिलैक्स होकर निकले स्ट्रेस mm -hmm. में नहीं निकले क्योंकि जहां भी आप जा रहे हैं तो ये सोच के जाएँ कि आप वहाँ उस जगह पर प्रॉपर पहुँच जाएँगे आपका काम भी हो जाएगा आप समय पर पहुँच जाएंगे कोई जल्दी नहीं है तो जब आप रिलैक्स होकर स्ट्रेस फ्री होके घर से निकलते हैं तो आपका अटेंशन अपने ऊपर बहुत अच्छे से रहता है हुँ, हुँ, हुँ. तो इसीलिए एक्सीडेंट से बचना है और हमें अपना भी ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है और साथ में इंश्योरेंस तो हमें लेना ही चाहिए लाइसेंस सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए क्योंकि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए हैं है नम सब के लिए हैं हम कानून हमारे लिए बनता है जिस जिस जिसका हम सब सुविधा लेते हैं हुँ. तो हम सबका कर्तव्य है कि हम इन सभी नियमों का ज़रूर पालन करें ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राखी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और कि सर से हमें अपना जो है क्लेम करना है क्लेम कैसे होता है वो बातें आपने बताया और उसके साथ में एक्सीडेंट ना हो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं बिल्कुल <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि आप घर से जाएँ तो रिलैक्स होकर जाइए स्पीड कंट्रोल में रखें और जो भी चीज़ें आपके साथ जहाँ भी आपको जाना है तो आराम से जाइए घाई मत कीजिए और बहुत जल्दबाजी में कभी कभी चीज़ें जो है बदल जाती हैं इसलिए जल्दबाजी ना करते हुए आराम से चले तो चीज़ें जो है आसान हो जाएगी चलिए आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और राखी जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें करेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सुनते रहो मुस्कराते रहो